शो ठोक बिरहिनी मंदिर दियाना बार नंबर वन गुणनीर का पियानी गुणनीर का वीरिणी मंदिर दियना बार गु गुरी मिलियानंद मंगल या मिल के या रि मिल के या रणी मंदिर बार बा मंदिर बार जैसे ना राम कहते था को रस नाम कहते थो पानी कहे कहूँ प्यास बुझत है पानी कह कहूँ प्यास बुझत है प्यास बुझे जदित खो रसना राम रामक हथते था को रसना राम कहते थको पुरुष नाम नारी जान पुरुष नाम नारी जाने जानी बुझी जनी भाखो रसना राम का कहतें थो रसना राम कहते तें थो दृष्टि से मुष्टि नही आवे दृष्टि से मुष्टि ना आवे नाम निरंजन वा को रसना रामक हत को रसना राम कहते थो गुरु परताप साधु की संगति गुरु परताप साधु की संगति उलट द्राष्टि जब तो रसना राम कहत तें थो यारी कहे सुनो भाई संतो यारी कहे सुनो भाई संत वज्र बेधिकियों ना को रसना राम कहत ते था को रसना राम कहत ते ha ko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 ऐसे ही एक अद्भुत व्यक्ति के साथ आज हम यात्रा शुरू करते हैं। का जन्म हुआ दिल्ली में नाम था यार मोहम्मद फिर मोहम्मद तो जल्दी ही खो गया क्योंकि जिससे परमात्मा को पुकार ना हो वह हिंदू नहीं रह सकता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 वीरू खुद एक मुसलमान फकीर स्त्री के शिष्य थे बाबरी साहिबा के संतों का जगत कुछ और ही है वहां बाहर के भेदों का कोई मूल्य नहीं यह स्त्री बाबरी साहिबा भी बड़ी अद्भुत स्त्री थी स्त्रियां तो थोड़ी ही हुई हैं जो अंगलियों पर गिनी जा सके उनमें बाबरी भी एक है उसका तो नाम भी पता नहीं ऐसी पागल हुई प्रभु के प्रेम में कि बस इतनी ही याद रह गई कि बाबरी थी कि दीवानी थी कि पागल थी बाबरी थी मुसलमान संस्कार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 तीन तो निश्चित बीमार है चौथा संदिग्ध है यह तो खूब बात हुई इसका तो अर्थ हुआ कि सारी मनुष्यता बीमार है और यह तो मन की बीमारी की बात है फिर उसके गहरे आत्मा की बीमारी है। जब मन में तीन प्र... चार में से तीन बीमार है और चौथा संदिग्ध है तो आत्मा के संबंध में तो निश्चिंत मानो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 जिसके बिना जीवन संताप है जिसके बिना जीवन विषाद है विरहनी मंदिर दीनाबार। बार विरही लोगों अपने घर में आत्मज्योति को जलाओ या जलती आत्मज्योति को पहचानो कब ठहरेगा दर्द ए दिल कब रात बसर होगी सुनते थे वह आएंगे सुनते थे सहर होगी कब जान लहू होगी कब अस्क गुहर होगा किस दिन तेरी सुनवाई ए दीदा तर होगी कब महकेगी फसले गुल कब बहकेगा महखाना कब सुबह सुखन होगी कब सामे नजर होगी वाइज है ना है, ना नास है ना कातिल है अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी दुनिया बड़ी सूनी हो गई दुनिया बड़ी सुनी अब नहीं मिलते यारी जैसे लोग दुनिया बड़ी उदास है आदमियों की भीड़ बढ़ती गई है और आदमी खोता गया है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 मस्ती की एक लहर ना हो जाए जब तक तुम्हारी श्वास श्वास में परमात्मा की शराब की सुगंध ना आने लगे तब तक जानना की ही जिए हो तब तक जानना कि अभी यात्रा ने ठीक मोड़ नहीं लिया कब महकेगी फसले गुल कब बहकेगा महखाना कब सुबह सुखन होगी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 बिन बाती बिन तेल जुगत बिन दीपक उजियार यह अपूर्व घटना घटती है साधक को और जिस दिन यह घटती है उस दिन ही परमात्मा का रहस्य पहली दफा अनुभव में आता है रहस्यों का रहस्य कि हमारे भीतर एक शाश्वत उज्याला है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा और ऐसा उज्याला जिसका कोई कारण नहीं जो अकार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 जिसने जितना बांटा उसने उतना पाया मालिका इस सहरी जिंदगी तेरा शुक्र किस तौर से अदा कीजे दौलते दिल का कुछ सुमार नहीं तंग दस्ती का क्या गिला कीजिए जो तेरे हुस्न के फकीर हुए उनको तस्वी से रोजगार कहां दर्द बेचेंगे गीत गाएंगे इस खुश वक्त कारोबार कहां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 इसलिए नहीं कि तुम्हारे नासापुतों को सुवास मिल जाए हां जो पास गुजरेंगे उनके नासापुत सुगंध से भरी जाएंगे वह कौन बात जाम छलका तो जम गई महफिल इसलिए जहां भी कभी किसी ने भीतर का वो उज्याला देख लिया बिन बाती बिन तेल जुगत बिन दीपक उजियार उनका जाम छलकने लगता है वही मधुशाला खुल जाती है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 अस्क टपका तो खिल गया गुलसन रंजे कम जरफी है बाहर किसे खुश नसीह कि चश्म और दिल की मुराद बुरादर में है न खानकाह में हम कहा किस्मत आजमाने जाएं हर सनम अपनी बारगाह में और यह बड़ी खुशी की बात है ये सुषमाचार इसे खूब गांठ बांध के हृदय में रख लेना खुश है कि चश्म और दिल की मुराद देर में है ना खानकाह में ना तो वो मंदिर में है ना वो मस्जिद में ये खुश नसीब हो तुम कहीं मंदिर में होता तो बहुत मुश्किल हो जाती पंडित पुरोहित तुम्हें वहां तक पहुंचने ही ना देते मैंने सुना है कि एक निगरो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 कि परमात्मा प्रेम है, लेकिन ये काला आदमी ये निग्रो रात चर्च के द्वार पर दस्तक देगा पादरी थोड़ा डरा वह चर्च तो सफेद चमड़ी वालों का था उस निग्रो ने कहा मुझे भीतर आने दो तुम्हारी बातें सुन सुन के मेरी हिम्मत बढ़ गई है तुम कहते हो प्रेम परमात्मा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 वो बहुत घबराया जब ये फिर बात उठाएगा और घबराहट और भी बढ़ गई क्योंकि उस निगरों के आसपास पवित्रता का एक ऐसा आभामंडल था जैसा कि इस पादरी ने कभी नहीं देखा था इसने तो आभामंडल देखे थे केवल संतों की तस्वीर में उस निगरों के चारों तरफ आभामंडल था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 खुश नसीहें के चश्म और दिल की मुराद दैर में है न खानकाह में अच्छा ही है कि वो हमारी आंखों का प्यारा आंखों का तारा और हमारे दिल की प्यास न तो मंदिरों में है न मस्जिदों में हम कहाँ किस्मत आजमाने जाए अब कहीं और भाग्य को आजमाने की जरूरत नहीं हर सनम अपनी बारगाह में अपने भीतर अपनी बाहों में बिन बाती बिन तेल जुगत सो बिन दीपक उजियार प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो रचिरच सेज समार ऐसी तुम्हें जरा सी स्मृति आ जाए तो बस प्राण प्रिया आ गया प्राण प्रिया मेरे ग्रह आयो रचिरच सेज समार अब समारो सेज को तैयारी करो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 और समाधान का उदय हो जाए तो फूलों से सज गई सेच समाधि उसकी सेज, और समाधि तक पहुंचने का रास्ता संतुलन सुखमन सेज परम रहिया। योग की भाषा में तीन नाड़ियां हैं ईड़ा पिंगला सुसुमना ईड़ा एक तरफ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 न उस प्यारे का कोई आकार है। और अगर तुम्हें उस प्यारे से मिलना है तो तुम भी निर्गुण हो जाओ और तुम भी निराकार हो जाओ देह का आकार है। देह के भीतर जाओ मन का भी आकार है उतना ठोस नहीं जितना देह का देह का आकाश ऐसे है जैसे चट्टान का आकार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 जुनून की याद मनाओ की जश्न का दिन है सलीब औदार दार सजाओ की जश्न का दिन है तरब की बज्म है बदलो दिलों के पैराहन जिगर के चाक सिलाओ कि जश्न का दिन है तुनुक मिजाज है साकी न रंग मैं देखो भरे जो सीसा चढ़ाओ कि जश्न का दिन है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 कि जश्न का दिन है गाओ उठने दो गजले पियो नाचो छो तुनुक मिजाज है साकी न रंग मैं देखो भरे जो सीशा चढ़ाओ कि जश्न का दिन है और वो जो ढाल दे तुम्हारी प्यादी में पी जाओ और आज विधि विधान न समझो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 अद्भुत वचनों का जन्म हुआ है गावरी आनंद मंगल यारी मिलके यार सब बदल जाता है उसको मिलते ही ऐसे कुछ भी नहीं बदलता और फिर भी सब बदल जाता है यही होंगे वृक्ष मगर यही नहीं होंगे इनकी हरियाली में तुम उसकी हरियाली पाओगे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 ये आकाशी हो जाएंगी यही होंगे लोग मगर यही नहीं होंगे क्योंकि इनके भीतर जो छिपा है उसका तुम्हें दर्शन होने लगा लगेगा अभी तो तुमने देहें देखी बाहर बाहर से देखी अभी भीतर का तो अनुभव नहीं हुआ उतना ही तुम दूसरों में भीतर देख सकते हो जितना अपने भीतर देख लेते हो तुम न आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है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 देखते हुए गुलजार का रंग जहर का रंग लहू का रंग सभ्य का रंग आसमा राह गुजर शीशाए में कोई भीगा हुआ दामन कोई दुखती हुई रग कोई हर लहजा बदलता हुआ आईना है अब जो आए हो तो ठहरो कि कोई रंग कोई रुत कोई स एक जगह पर ठहरे फिर से एक बार हर एक चीज वही हो कि जो है आसमा हद्दे नजर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 पहले पहाड़ पहाड़ जैसे तुमने देखे धूल भरी आंखों से उदास सुस्त अंधेरे भरे हृदय से देखे और नहीं देखे देखने की फुर्सत कहां थी भीतर विचारों का इतना हुजूम था इतनी भीड़ थी अपने में ही इतने उलझे और खोए थे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 इसलिए जैन फकीर कहते हैं पहले पहाड़ पहाड़ थे नदियां नदियां थीं फिर ऐसी घड़ी आई कि पहाड़ पहाड़ ना रहे नदियां नदियां नदिया ना रही सब बदल गया वह ध्यान की अवस्था सब नया हो गया सब ऐसा हो गया जैसा कभी ना था और फिर समाधि की अवस्था फिर सब ठहर गया फिर वापिस सब वही हो गया जैसा था लेकिन अब तुम वही नहीं हो और जब तुम वही नहीं हो तो संसार भी वही नहीं नरक है तो यहां स्वर्ग है तो यहां मोक्ष है तो यहां सब तुम्हारी चित्त की दशाएं तुम न आए थे तो हर चीज वही थी कि जो है आसमा नज़र, राह गुजर राह गुजर सीसाए मैं सीसाए में। और अब सीसाए में राह गुजर रंग फलक रंग है दिल का मेरे खूने जिगर होने तक चंपई रंग कभी राहते दीदार का रंग सुरमई रंग की है साहते बेजार का रंग जर्द पत्तों का खस औखार का रंग सुरख फूलों का दहकते हुए गुलजार का रंग जहर का रंग लहू का रंग सबेतार का रंग आसमा राह गुजर सीसाए में कोई भीगा हुआ दामन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 और यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि महर्षि महेश योगी जैसे लोग जो सिर्फ मंत्र सिखाते हैं अमेरिका जैसे देश में काफी अनुयायी खोज लेते हैं। क्योंकि अमेरिका नींद की बीमारी से परेशान नींद आती नहीं अनिद्रा अमेरिका के लिए बड़े से बड़ा सवाल है इसलिए किसी भी तरह नींद आ जाए और ठीक ही है कि नींद की दवा लेने के बजाय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 नींद ना आ जाए तो क्या हो कई डॉक्टर तो अपने मरीजों को जो सो नहीं सकते धर्म सभाओं में भेजते कि वहां बैठना और कोई दबा काम करे या ना करे लेकिन धर्म सभा में नींद निश्चित आ जाती मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था दर्शन शास्त्र में एक प्रोफेसर थे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 इस देश में तो प्रचलन रहा है कि पत्नी पति का नाम नहीं लेती समादर में यद्यपि यह अधूरा नियम था अगर पतियों ने भी पाला होता तो यह नियम बड़ा महत्वपूर्ण होता अगर पत्नियों का नाम भी पतियों ने प्रेम में और आदर में न लिया होता तो बड़ी सम्मानजनक यह बात होती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 लेकिन स्त्री की गिनती करते हैं ढोल गमार सूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी इनको तो पीटो मारो यही इनका अधिकार है यही इनका हक है यही इनको मिलना चाहिए और स्त्री नरक का द्वार है और पुरुष पति और पति परमात्मा है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 ऐसे ही अल्लाह ऐसे ही उसकी याद तुम्हारे अंतरतम में समा जानी चाहिए तुम्हारे हृदय में प्रविष्ट हो जानी चाहिए बाहर बकवास करने से क्या होगा दृष्टि से मुष्ठि नहीं आवे नाम निरंजन बाकू और तुम सोचते हो कि बहुत बहुत तरह के दर्शन शास्त्र सीख लोगे तो उसे मुट्ठी में ले लोगे तो गलती में हो दृष्टि से मुठ्ठी नहीं आवे असल में दृष्टि तो बाधा है सब दर्शन शास्त्र दृष्टियां हैं और दृष्टि बाधा है आंख होनी चाहिए दृष्टि से मुक्त पक्षपात से मुक्त दृष्टियां ने पक्षपात हिंदू की दृष्टि मुसलमान की दृष्टि जैन की दृष्टि ये सब दृष्टियां हैं नय देखने के ढंग तुमने पहले ही तय कर लिया कि इस ढंग से देखेंगे परमात्मा को तुमने पहले ही पक्षपात बना लिए अब परमात्मा को तुम अपनी दृष्टि की चौखट से देखोगे कभी ना पकड़ पाओगे क्योंकि वह किसी चौखट में नहीं आता वह निराकार है तुम्हारी दृष्टि का आकार है वह निशब्द है तुम्हारी दृष्टि शब्दों से बनी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 जिसने कोई दृष्टि बना ली है वह तो चूक जाएगा कहते हैं तुलसीदास को जब कृष्ण के मंदिर में ले जाया गया तुम्हें झुके नहीं क्योंकि उन्होंने कहा कि जब तक धनुष्वाण हाथ नहीं लोगे मैं नहीं झुक सकता उन्होंने एक दृष्टि बना ली कि परमात्मा को धनुष्वाण लिए ही होना चाहिए अब धनुष्वाण कोई बड़ा सुंदर प्रतीक भी नहीं है हिंसा का प्रतीक है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 संगीत का स्वर का गीत का उत्सव का प्रतीक है धनुषवाण तो युद्ध का प्रतीक है हिंसा का वैमनुष्य का संघर्ष का धनुषवाण तो राजनीति का प्रतीक है युद्ध का प्रतीक है बांसुरी तो प्रेम का प्रतीक है लेकिन बांसुरी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 एक जैन मित्र को लेकर मैं एक हिंदू मंदिर में गया था वो तो नहीं झुके मैंने पूछा बात झुकने का तो अपना मजा है किसके सामने झुके ये तो बहाना है झुकने का अपना आनंद है झुके क्यों नहीं उन्होंने कहा कैसे झुकता है मैं तो सिर्फ वितराग प्रभु के सामने झुकता हूं यहां तो रामचंद्र जी सीताजी के साथ खड़े वीतराग नहीं है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 झुकने से मिलता है प्रभु और जब तुमने कहा इसके सामने झुकूंगा तो तुमने अपने आग्रह को झुकने से भी महत्वपूर्ण बना लिया बस चूक गए जहां आग्रह है वहां चूक है सत्य का कोई आग्रह नहीं होता इसलिए मैं कहता हूं महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द बड़ा गलत शब्द निर्माण किया सत्य का कोई आग्रह नहीं होता सब आग्रह असत्य के होते आग्रह मात्र असत्य का होता है सत्य तो निराग्र ही होता है सत्य की कोई न दृष्टि होती न पक्षपात होता है दृष्टि से मुष्टि नहीं आवे नाम निरंजन वाको वह तो निरंजन है वह तो निराकार है। वह तो समष्टि में व्याप्त है उसका न रूप है न रंग है तुम दृष्टि बना के मत चलो तुम किसी सिद्धांत को लेकर उसे खोजने मत निकलो जो सिद्धांत लेकर खोजने निकला उसे सत्य कभी ना मिलेगा उसका सिद्धांत ही बाधा बनेगा तुम तो खाली मन शून्य भाव से कोरी आंखें लेके चलो बस कोरी आंखों से ही प्रभु का मिलन होता है कोरी आंखों में ही आता है वह कोरे निर्मल निर्दोष हृदय में ही प्रवेश करता है वह गुरु प्रताप साधकी संगति उलट दृष्टि जब ताको दो बातें बहुमूल्य हैं गुरु प्रताप साधकी संगति गुरु का सत्संग गुरु का आशीष गुरु का प्रसाद गुरु की महिमा किसे गुरु कहे जिसने पा जो फूल खिल गया खिले फूल के साथ कली रह जाए तो कितनी देर कली रहेगी देर अबेर याद आ ही जाएगी कि मैं भी खिल सकती हूं देर अबेर स्मरण बैठ ही जाएगा उत्साह जग ही आएगा उमंग पैदा हो जाएगी यात्रा शुरू हो जाएगी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 वीणा ने तुम्हारे भीतर पड़ी वीणा को भी छेड़ दिया ऐसी ही घटना घटती है गुरु के सत्संग में मगर उसकी वीणा बजनी चाहिए उसकी मृदंग पे थाप पड़नी चाहिए गुरु वह जो जाग गया है गुरु वह जो पहुंच गया घर अब उसकी वीणा बज रही उसके मृदंग पे थाप पड़ रही नृत्य शुरू हो गया है उसके नाचते हुए पैरों को तुमने देख लिया तुम्हारे पैर भी फड़क उठेंगे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 ऐसे के साथ होना जिसने पा लिया और ऐसों के साथ होना जो पाने की राह पे चल पड़े साध की संगति बुद्ध ने तीन शरण कहे बुद्धम शरणम गच्छामी उसकी शरण जाओ जो जाग गया संघम शरणम गच्छामी उनकी शरण जाओ जो जागने की यात्रा पर चल पड़े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 अकेले अकेले भटकने की बहुत संभावना है जब लोग किसी दुर्गम यात्रा पर निकलते हैं तो संग साथ में निकलते हैं। दस पांच मित्र साथ होकर निकलते हैं। क्योंकि बहुत डर हैं जंगली जानवर हैं अंधेरी रातें हैं लुटेरे हैं हत्यारे हैं और फिर रात कहीं रुकना होगा अंधेरे में अकेला आदमी होगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा दस आदमी होंगे तो नौ सोएंगे एक जाग कर पहरा देगा और जब उसे नींद आने लगेगी दूसरे को जगा देगा और जब उसे नींद आने लगेगी तीसरे को जगा देगा पहरा जारी रहेगा सुरक्षा बनी रहेगी इसलिए समस्त जागृत बुद्धों ने संघ का निर्माण किया है यही मेरे संन्यास का अर्थ है मेरा साथ तो तुम्हें मिले ही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 पतवार नहीं चलानी पड़ती हवाएं भर जाती हैं पाल में और नाव बहने लगती कुशल नाविक ठीक ठीक हवा के क्षण में अपनी नाव के पाल को खोल लेता है जब हजारों लोग सत्य की खोज में संलग्न होते हैं तो हवाएं बहती हैं परमात्मा की तरफ समझदार आदमी अपनी नाव का पाल उनके साथ खोल लेता है चश्मे मैगूं, जरा इधर कर दे दस्त कुदरत को बेअसर कर दे तेज है आज दर्द दिल साकी तलखी एमे को तेजतर कर दे जो से वैसत है तिस न काम अभी चाके दामन को ताजिगर कर दे मेरी किस्मत से खेलने वाले मुझको किस्मत से बेखबर कर दे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 जब बड़ी शराब उतरने लगे तो छोटी शराब में अपने आप रास्ते से हट जाती तेज है आज दर्द दिल साखी तलखिए मैं को तेज तर कर दे यही प्रार्थना है शिष्य की गुरु से तो और तेज और तेज करता जा अपनी मस्ती को और मेरी तरफ और गहरे में मेरी अंतरात्मा में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 फैज तकमील आर मालूम इतना ही मालूम हो जाए कि उसकी नजर किसी दिन मेरी तरफ होगी तो भी पर्याप्त है हो सके तो यूं ही बसर कर दे तो तो फिर जिंदगी ऐसे भी बसर हो सकती है इतना भरोसा हो जाए फैज तकमील आर मालूम हो सके तो यूं ही बसर कर दे फिर तो शिष्य पड़ा रह जाता है गुरु के चरणों में इस राह में कि ठीक है आज नहीं कल कल नहीं परसों कभी तो उसकी नजर होगी कभी तो उसकी मदमस्ती मुझ में भी उतरेगी और उतरती है और निश्चित उतरती है क्योंकि जिसकी प्रतीक्षा है और जिसकी श्रद्धा है वह खाली नहीं लौटता है गुरु प्रताप साध की संगति उलट दृष्टि जब ताको दृष्टि को उल्टा करना है आंख को भीतर ले जाना है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 वज्र को बेध कर रास्ता बनाना है संग साथ चाहिए होगा मसाल की तरह कोई राह दिखाए अंधेरे में और संगी साथ हो ताकि अकेले में भय ना पकड़ ले घबराहट ना पकड़ ले भीता ना पकड़ ले टूट जाती है वज्र जैसी कठिनाइयां भी चश्म जान सोरीदा काफी नहीं तुह मते इश्क पोषिदा काफी नहीं आज बाजार में पा चलो चश्मनम जान सोरीदा काफी नहीं उद्विग्न प्राण ही पर्याप्त नहीं है तुह मते इसके पोशिदा काफी नहीं इतना ही काफी नहीं है कि तुम प्रेम नहीं मिल रहा है परमात्मा का मुझे इसकी शिकायत करते रहो आज बाजार में पा बजोला चलो पैर में जंजीरें हैं कोई फिक्र नहीं उठो और चलो सिर्फ बैठे बैठे प्यास की बात और परमात्मा का प्रेम नहीं मिल रहा है इसकी शिकायत से काम नहीं होगा आज बाजार में पा बजौला चलो जंजीर है पैर में सही जंजीर बांधे ही चलो दफ्त अफसा चलो मस्त और रक्षा चलो मस्ती से चलो रहने दो जंजीर फिक्र ना करो जो भी चले हैं पहले जंजीरों के साथ ही चले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 सुबह नासाद भी रोजे नाकाम भी इनका दमसाज अपने सेवा कौन है शहर जाना में अब्बासफा कौन है दस्त कातिल के शाया रहा कौन है घबराओ मत यह भी मत सोचो कि मैं पापी और कैसे पहुंच पाऊंगा इनका दमसाज अपने सेवा कौन है तुम्हारे जैसे ही लोग सदा रहे तुम्हारे ही जैसे लोग आज भी हैं इनका दमसाज अपने सेवा कौन है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 दस्त कातिल के साया रहा कौन अब इस योग्य कौन है मगर फिक्र ना करो तुम ही योग्य हो जाओगे रख्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो कोई फिक्र ना करो दिल का सामान सफर का सामान बांध लो रख्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल होारो चलो अब नहीं है पवित्र लोग परमात्मा की राह पर मिट जाने को तो क्या करें हम ही चलेंगे रख्त दिल बांध लो दिल फिगारो चलो फिर हम ही कत्ल हो आए यारो चलो जो मिटता है वही उसे पाता है मिटना ही उसे पाने की कला है बूंद जब सागर में मिट जाती है, तो सागर हो जाती आज इतना है